पक्षी का यह कहना कि अवस्तु से बना हुआ मान लेंगे प्रकृति को वस्तु मान लेंगे बोले ठीक नहीं है प्रकृति को भी वस्तु ही मानना होगा तो न अवस्तु न वस्तु सिद्धि ठीक है अभी जो पीछे बात चल रही थी जड़ की तो जितनी जड़ वस्तुएं हैं यानी कार्य जगत जो पंच भौतिक है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 प्रमाणों से इस संसार को जानने में कोई बाधा नहीं हो रही है ये जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, हैं। इसका प्रमाणों से इसकी प्रमाणों से पुष्टि हो रही है किसी वस्तु के होने ना होने का यह वस्तु रूप है या अवस्तु रूप है उसका निर्णय कैसे करेंगे ये संसार वस्तु रूप है ये सिद्धांति कह रहा है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 अभी तो दोनों आंखों का एक ही चित्र बनता है इसलिए हमें एक दिखाई देता है और वो अगर हम फोकस को इधर उधर कर दें तो दो दिखने लगते हैं तो तिरछा करने है जी महंगे वाले को जैसे दिखते, जैसे दिखते क्योंकि उसके उसके नेत्र ऐसे हो जाते हैं और उसके अलावा कई बार नेत्रों में भी दोष होता है तो दो दो चीजें दिखने लगती है बिल्कुल दो चंद्रमा दिखते हैं तो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 कह रहे भावे भाव के होने पर सत्तात्मक चीज के होने पर कारण की दृष्टि से तदयोगे न उसके योग से उसके संबंध से तत्सिद्धि इस कार्य जगत की भाव की सिद्धि होती है भाव होगा तो उसके योग से या भाव की सिद्धि होगी मिट्टी होगी वो भावात्मक है तो उससे भावात्मक घड़े की सिद्धि होगी भावे तद योग तत्सिद्धि इस कार्य जगत की सिद्धि होती है ये एक बात हुई अब इसको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 की उत्पत्ति अच्छा बिना कर्म के क्रिया के कोई चीज उत्पन्न हो सकती है नहीं हो सकती ना तो कर्म को ही क्यों ना मान लेते हैं क्रिया को ही क्रिया से ही ये संसार बना है ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं ये प्रकृति क्यों बीच में ला रहे हैं छोड़ो उसको हाँ ये भी बात है क्रिया किसी में चीज लेकिन कोई कह सकता है कोई ये कह सकता है कि क्रिया से ही यह बन गया से यह बन गया है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 वस्तु है और वस्तु में कुछ हम क्रिया करते हैं तब नई चीज बनती है वो क्रिया तो आवश्यक है उसका निषेध नहीं है और वो प्रसंग नहीं है यहां पर प्रकृति के स्थान पर प्रकृति को न मान के केवल क्रियाओं से ही ये सब कुछ बन जाए जैसे कि जादूगर ले आता है ना यूं हाथ यूं किया ये चीज आ गई कैसे लाया क्रिया से लिया ऐसे कोई सोचे कि बस ये क्रिया की और यह हो गया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 कर्म से जब भी कुछ बनेगा वहां उपादान कारण कुछ और होगा कर्म तो निमित्त कारण बनेगा उपादान कारण कभी नहीं बन सकता तो कहा कर्म से ये संसार नहीं बना है वह कल्पना ही छोड़ दीजिए क्योंकि कर्म कभी भी उपादान कारण नहीं बन सकता ठीक है, है? पूछे निमित्त कारण होगा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 वो पर स्थिर है या बदलाव आ गया मेरे को स्पष्ट नहीं पता नहीं है लेकिन ये बहुत चलता है लोग बहुत बोलते हैं इस बात को कि ये जो मूल चीज है अब जैसे मान लो इनके कण भी जो छोटे छोटे कण हैं वो वेव फॉर्म में यानी तरंगों के रूप में है या कण के रूप में है ये निर्णय नहीं बोले कभी वो तरंग के रूप में दिखने लगता है और कभी कण के रूप में दिखने लगता है ऐसा आभास होने लगता है तो किरण है तरंग है या तो कण है अब ये तरंग क्या चीज है तरंग तो यह तरंग जैसे बोलते हैं अलग अलग तरह के तरंगें कहते हैं ऊपर नीचे गोल होती है जैसे बिजली की आपने देखी होंगी तिरछी दिखाते हैं और वैसे पानी या ध्वनि की दिखाते हैं तो ये ऊपर नीचे दिखाते हैं अब जैसे ईसीजी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी जो ऊपर नीचे होती है ध्वनि की तरंगे विद्युत तरंगे विद्युत चुंबकी है और बहुत तरह की तरंगे स्वीकार की जाती है किरण उसको वो क्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं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 ब्रह्म ऊर्जा मैटर एनर्जी था और उसी से ये सारा मैटर बना है एक ही था एनर्जी ही थी, थी केवल लेकिन ये वैदिक सिद्धांत तो नहीं है पहली बात तो परमात्मा एनर्जी या ऊर्जा मात्र नहीं है उसमें और बहुत सारे गुण हैं उसमें शक्ति भी है वो शक्ति मान है वास्तव में वो शक्ति का आधार है शक्ति नहीं है उसमें शक्ति है गुण और गुणी में भेद होता है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 पर कर दीजिए आचार्य जी ये कर्म और क्रिया के अंदर रहते यानी प्रकृति में रहते पास में रखिए माइक पास में रखें हाँ तो में प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति के मूल प्रकृति और उसे संसार बनाने वाला ईश्वर जिसको बुक वो कार्य करता है कर्म करता है या अपने आप जैसे बनती नहीं है तो कौन कर्म करता है कर्ता कौन होता है और कर्म कौन करता है देखिए क्रिया किसी द्रव्य में रहती है ये एक सिद्धांत है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 लेकिन परमात्मा ने इसको बुद्धि पूर्वक व्यवस्थित किया है इसलिए वो इसका करता है सृष्टि करता है ये क्रियाएं परमात्मा की अपनी नहीं है परमात्मा ने इनको व्यवस्थित किया है हो गया उत्तर ये ठीक है कि की पहले पिछले प्रश्न के लिए भी उत्तर दे देना चाहिए कि यहाँ हो गया मेरा आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया तो आपको हो गया, हो गया ये भी बोलना चाहिए अब आगे अब अगला तो प्रश्न पूछे ये है कि ये सत्य है कि सत्य से उसका वस्तु का एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी रहती है और रज से उस पर गति रहती है क्रियाएं रहती हैं और स्तंभ से उसकी अवस्था या स्टेट आकार रूप गुण वेट वॉल्यूम वेट वगैरह रहता है परंतु ये जो एक्टिविटी उसके अंदर होती है इसको संयत् ईश्वर तो करता है वो करता है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 इनको दीजिए इनको दीजिए सर फिर तो जो कहते हैं कि परमात्मा एक जगह रहता है तो इस काम को तो फिर एक जगह रहकर के भी कर सकता है व्यापक होने की आवश्यकता है फिर अगर इस तरह से मिस्त्री ने पंखा बना दिया वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ घर बैठा हुआ पंखा चल रहा है फिर व्यापकता की क्या आवश्यकता है ईश्वर की ईश्वर की जो सारी रचना है इतनी बड़ी है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 हमारे शरीर में भी है तो ये बात रखिए उदाहरण मत दीजिए अभी जैसे अंग चलते हैं या ये दिल की धड़कन की जिसकी आपने आप ईश्वर तो आप तो ने की हुई है तो ये वहां जैसे हलो दिल दिल में भी आत्मा का कुछ स्थान बनाकर के केंद्र बनाकर के उसको वे देने की व्यवस्था की है तो वो कंट्रोल होता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हृदय के पास में आत्मा है या हृदय में आत्मा है ये जो हार्ट है रक्त क्षेत्र उसके ऊपर सर एक रोथड़ा होता है मस का जिसको साइनस कहते हैं साइनस नोट कहते हैं वहीं से इम्पल्स चलते हैं वहां से संवेद नियंत्रित होता है जो कि रक्त की धारा के साथ साथ रक्त की नलियों में उसकी भित्ती में चल करके सर स्थान पर पहुंचते हैं और उसी की ही वेब को इसी चीज से हम रिकॉर्ड करते हैं आपकी बात जो कह रहे हैं वो तक है। तो वहां तक ठीक है ने व्यवस्था की हुई है व्यवस्था की आप ये मत कहिए कि आत्मा में से कोई संवेग उम्पल से निकल करके जा रहे हैं और वो नोट्स में जा रहे हैं और उससे फिर वो सारा चल रहा है ऐसा नहीं और न हम चला रहे हैं हमें तो कुछ पता भी नहीं है हम कैसे चला रहे हैं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 अपनी चर्चा का परिणाम ये निकला कि जो ईश्वर है उसकी व्यवस्था से सारा संसार चल रहा है जी या कुछ और भी ऐसा कोई कार्य है जो ईश्वर नहीं कर सकता वो आपका प्रश्न अलग है वो शंका समाधान में लेंगे उसका क्रम इसी से मिलता जुलता है वो भी। उस समय लेंगे अभी इतना रखना है पाठ भी करना है हमारे ठीक है रह रहे करके क्यों पूछते हैं आप लोग बातें उनको दीजिए युवक को पीछे पीछे पीछे उनको दीजिए फिर ये क्यों बोला जाता है कि कणकण में ईश्वर है और उसकी शक्ति से सारा सृष्टि चल रही है हर सेल में हर जगह ईश्वर है उसकी शक्ति देखो, दो दो बातें हैं एक तो ये कि ईश्वर कणकण में है ये एक अलग बात होगी ठीक है वो कणकण में है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 यानी सीधे सीधे मुक्ति नहीं देते परोक्ष रूप से हमारी साधन सहायक होते हैं लेकिन सीधे नहीं देते तो क्या जो ये अनुश्रविक कर्म है वेदादी में जो कहे गए उनसे मुक्ति मिल जाएगी तो उसके लिए बयालीस मैं सूत्र है बोलिए न आनुश्रविकादपि तत्सि ही साध्यत्व न आवृत्ति योगात्षार्थत्व